श्री श्रीघर्गसंहिता माधुर्यखंड श्री सरस्वती नमः पहला अध्याय पहलाध्याय श्रुतिरूपा गोपियों का वृतांत उनका श्रीकृष्ण और दुर्वासा मुनि की बातों में संशय तथा श्रीकृष्ण द्वारा उनका निराकरण अतशी कुसुमोपमेय कांती मुनाकूल कदम्ब मूलवर्ती नवगोप वधु विलासाली वनमाली विनोत मंगलानी जिनके अंग कांति को अलसी के फूल की उपमा दी जाती है जो यमुना कुलवर्ती कदम्ब वृक्ष के मूल भाग में विद्यमान है तथा नूतन गोपांगनाओं के साथ लीला विलास करते हुए अत्यंत शोभा पा रहे हैं वे वनमाली श्री कृष्ण मंगल का विस्तार करे परिकरी परी कृतपीत पटम हरिम सिखी किरीट भजे जिन्होंने पीताम्बर की फेट बांध रखी है दिन के मस्तक पर मोर पंख का मुकुट शोभित है और गर्दन एक ओर झुकी हुई है जो लकुटी और वंशी हाथ में लिए हुए हैं और जिनके कानों में चंचल कुंडल झलमला रहे हैं उन परम पटु नटवेशधारी श्री कृष्ण का मैं भजन ध्यान करता हूँ बहुलास्व ने पूछा मुने श्रुति रूपा आदि गोपियों ने जो पूर्व प्रदत्त वर के अनुसार पहले ही व्रज में प्रकट हो चुकी थी किस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र का साहचर्य पाकर अपना मनोरथ पूर्ण किया था महाबुद्धे गोपाल श्री चंद्र का चरित्र परम अद्भुत है इसे कहिए क्योंकि आप परापर वेदताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं श्री नारद जी ने कहा विदेहराज श्रुतिरूपा जो गोपियाँ थीं वे शेष शाही भगवान विष्णु के पूर्वकथित वर से ब्रजवासी गोपों के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई उन समदेव वृंदावन में परम कमणीय नंद नंदन का दर्शन करके उन्हें वर रूप में पाने की इच्छा से वृंदावनेश्वरी वृंदा देवी की समाराधना की वृंदा के दिए वृंदा के दिए हुए से भक्तवत्सल भगवान श्री हरि उनके ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो गए और प्रतिदिन उनके घरों में रास क्रीड़ा के लिए जाने लगे नरेश्वर एक दिन रात में दो पहर बीत जाने पर भगवान श्री कृष्ण रास के लिए उनके घर गए उस समय उत्कंठित गोपियों ने उन परम प्रभु का अत्यंत भक्ति भाव से पूजन करके मधुर वाणी में पूछा गोपियाँ बोली अग्न आसन श्री कृष्ण जैसे चकोरी चंद्र दर्शन के लिए उत्सुक रहती है उसी प्रकार हम गोपांगनाएँ आपसे मिलने को कंठित रहती हैं अतः आप हमारे घर में शीघ्र क्यों नहीं आए श्री भगवान ने कहा प्रियाओं जो जिसके हृदय में वास करता है वह उससे दूर कभी नहीं रहता देखो ना सूर्य तो आकाश में है और कमल भूमि पर फिर भी वह उन्हें देखते ही खिल उठता है वह सूर्य को अपने अत्यंत निकटस्थ अनुभव करता है प्रियाओं आज मेरे साक्षात गुरु भगवान दुर्वासा मुनि भांडीर वन में पधारे हैं उन्हीं की सेवा के लिए मैं चला गया था गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु हैं गुरु भगवान महेश्वर हैं और गुरु साक्षात परब्रह्म हैं उन गुरु को मेरा नमस्कार है अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधे हुए मनुष्य की दृष्टि को जिन्होंने ज्ञानंजन की शलाका से खोल दिया है उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है अपने गुरु को मेरा स्वरूप ही समझना चाहिए और कभी उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए गुरु संपूर्ण देवताओं के स्वरूप होते हैं अतः साधारण मनुष्य समझ उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु हृदय हो गुरु साक्षात साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम अज्ञानंध से ज्ञानांजन शाकिया चक्षुरुन्मीत ये नस्मे श्रीगुरव नम स् स्वगुम्मा विजाईया नमंदी न मर्तबुद्ध्या सेवत सर्वेव मो गुरु हे प्रिया मैं उनका पूजन करके तथा उनके चरण कमलों में प्रणाम करके तुम्हारे घर देरी से पहुंचा हूं। श्री नारद जी कहते हैं राजन श्री कृष्ण का यह उत्तम वचन सुनकर समस्त गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ वे हाथ जोड़कर से झुकाकर श्री कृष्ण से बोली गोपियों ने कहा प्रभो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है आप स्वयं परिपूर्णतम परमेश्वर के भी गुरु दुर्वासा मुनि हैं यह जानकर हमारा मन उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो उठा है देव परमेश्वर आज रात के दोपहर बीच जाने पर उनका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है बीच में विशाल नदी यमुला प्रतिबंधक बनकर खड़ी है अतः देव बिना किसी नाव के यमुना जी को पार करना कैसे संभव होगा श्री भगवान बोले प्रियाओं यदि तुम लोगों को अवश्य ही वहाँ जाना है तो यमुना जी के पास पहुंचकर मार्ग प्राप्त करने के लिए इस प्रकार कहना यदि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी और सब प्रकार के दोषों से रहित हैं तो सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जी हमारे लिए मार्ग दे दो यह बात कहने पर यमुना तुम्हें स्वतः मार्ग दे देंगे इस मार्ग से तुम सभी ब्रजांगणाएँ ब्रजांग सुखपूर्वक चली जाना श्री नारद जी कहते हैं राजन उनका यह वचन सुनकर सभी गोपियाँ अलग अलग विशाल पात्रों में छप्पन भोग लेकर यमुना जी के तट पर गई और सिर झुकाकर उन्होंने श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहरा दी मिथिलेश्वर फिर तो तत्काल यमुना जी ने उन गोपियों के लिए मार्ग दे दिया उस मार्ग से सभी गोपियाँ अत्यंत विस्मित हो भांडीर भट्ट के पास पहुँची वहां उन्होंने दुर्वासा मुनि की परिक्रमा की और उनके आगे बहुत सी भोजन सामग्री रखकर उनका दर्शन किया फिर सबकी सब कहने लगी मुनि पहले मेरा अन्न ग्रहण कीजिए पहले मेरा अन्न भोजन कीजिए इस तरह परस्पर विवाद करती हुई गोपियों का भक्ति सूचक भाव जानकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने यह विमल वचन कहा मुनि बोले गोपियों मैं कृतकृत परमहंस हूँ निष्क्रिय हों इसलिए तुम लोग अपना अपना भोजन अपने ही हाथों से मेरे मुंह में डाल दो श्री नारद जी कहते हैं राजन योग कहकर जब उन्होंने अपना मुंह फैलाया तब सभी गोपियों ने अत्यंत हर्ष के साथ अपने अपने छप्पन भोगों को उनके मुंह में एक साथ ही डालना आरंभ किया अन्न डालती हुई उन गोपियों के देखते देखते मुनीश्वर दुर्वासा क्षुधा से पीड़ित की भांति उन समस्त भोगों को जो करोड़ों भार से कम न थे चट कर गए गोपियां आश्चर्यचकित हो एक दूसरी की ओर देखने लगी निर्वश्रेष्ठ इस तरह उनके सारे बर्तन खाली हो गए तत्पश्चात उन परम शांत और भक्त वसल मुनि को विस्मित हुई सभी गोपियों ने पूर्ण मनोरथ होकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा गोपियों ने कहा मुने यहाँ आने से पूर्व श्री कृष्ण की कही हुई बात दोहरा कर मार्ग मिल जाने से यमुना जी को पार करके हम लोग आपके समीप दर्शन की शुभ इच्छा लेकर यहाँ आ गए हैं अब इधर से हम कैसे जाएंगे यह महान संदेश हमारे संदेह हमारे मन में हो गया है अतः आप ही ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मार्ग हल्का हो जाए मुनि बोले गोपियों तुम सब यहाँ से सुखपूर्वक चली जाओ जब यमुना जी के किनारे पहुँचो तब मार्ग के लिए इस प्रकार कहना यदि दुर्वासा मुनि इस भूतल पर केवल दुर्वा का रस पी कर रहते हो कभी अन्न और जल न लेकर व्रत का पालन करते हो तो सरिताओं की शिरोमणि यमुना जी हमें मार्ग दे दो ऐसी बात कहने पर यमुना जी तुम्हें स्वतः मार्ग दे देंगे श्री नारद जी कहते हैं नरेश्वर यह सुनकर गोपियाँ उन मुनिपुंग को प्रणाम करके यमुना के तट पर आई और मुनि की बताई हुई बात कहकर नदी पार हो श्री कृष्ण के पास आ पहुंची। वे मंगलधामा गोपियाँ इस यात्रा के विचित्र अनुभव से विस्मित थीं तदनंतर रास में गोपांगनाओं ने श्री कृष्ण की ओर देखकर अपने मन में उठे हुए संदेह को उनसे पूछा एकांत में श्रीहरि ने उन सब का मनोरथ पूर्ण कर दिया था गोपियाँ बोली प्रभो हमने दुर्वासा मुनि का दर्शन उनके सामने जाकर किया है किंतु आप दोनों के वचनों को सुनकर उनकी सत्यता के संबंध में हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है जैसे गुरुजी असत्यवादी हैं उसी तरह चेला भी मिथ्यावादी है इसमें संशय नहीं है अग्नासन आप तो गोपियों के उप और बचपन से ही रसिक हैं फिर आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हुए यह हमें स्पष्ट बताइए और हमारे सामने बहुत सा अन्य भार के भार छप्पन भोग खा जाने वाले ये दुर्वासा मुनि केवल दुर्वा का रस पीकर रहने वाले कहते हैं ब्रजेश्वर हमारे मन में यह भारी संदेह उठा है श्री भगवान ने कहा गोपियों मैं ममता और अहंकार से रहित सबके प्रति समान भाव रखने वाला सर्वव्यापी सबसे उत्कृष्ट सदा विषमता शून्य तथा प्राकृत गुणों से रहित हूँ इसमें संशय नहीं है तथापि जो भक्त मेरा जिस प्रकार भजन करते हैं उनका उसी प्रकार मैं भी भजन करता हूं इसी प्रकार ज्ञानी साधु महात्मा भी सदा विषम भावना से रहित होते हैं योगयुक्त विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जनों में बुद्धि भेद न उत्पन्न करे उनसे सदा समस्त कर्मों का सेवन ही कराए जिस पुरुष के सभी समारंभ अर्थात आयोजन कामना और संकल्प से शून्य होते हैं उनके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं अर्थात उनके लिए वे कर्म बंधन कारक नहीं होते ऐसे पुरुष को ज्ञानी जन पंडित तत्वज्ञ कहते हैं जिनके मन में कोई कामना नहीं है जिसने चित्त और बुद्धि को अपने वश में कर रखा है तथा जो समस्त संग्रह परिग्रह छोड़ चुका है वह केवल शरीर निर्वाह संबंधी कर्म करता हुआ किलविस अर्थात कर्म जिन्हें शुभाशुभ फल को नहीं प्राप्त होता इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है योग सिद्ध पुरुष समय अनुसार स्वयं ही अपने आप में उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है जो समस्त कर्मों को ब्रह्मार्पण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्र जल से इसलिए दुर्वासा मुनि तुम सब के हित साधन में तत्पर होकर बहुत खाने वाले हो गए स्वतः उन्हें कभी भोजन की इच्छा नहीं होती वे केवल परिमित दुर्वासा दुर्वा रस का ही आहार करते हैं श्री नारद जी कहते हैं मिथिलेश्वर श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर समस्त गोपियों का संशय नष्ट हो गया वे श्रुतिरूपा गोपांगनाएं ज्ञानमयी हो गई इस प्रकार श्री गर्ग सहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत नारद बहुलाशु संवाद में रूपा गोपियों का उपाख्यान नामक पहला अध्याय पूरा हुआ